भद्रं पशे माक्षो शृणुया मदेवा भद्रम पसेम्शीर्जराईरंग सुष्टुवागुषस्तनूशेमदी तंजायु स्वस्ती न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ती न पुषा विश्व स्वस्ताक्षो अनेमी स्वस्ती नो बृहस्पतिर्दु शाति शाति शाति शंकर शंकरचार्य केशव बादरायनम सूत्र भाष्य वंदे भगवुनपुन ईश्वर गुररात्मे मूर्तिभागिने योमदव्यादेहाय मूर्त नमः ओ शांति, शांति, शाति शाति शा अथेदीय्राह्मण वाक्ये प्रश्नोपनिषद के पंचम प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस प्रकरण की तृतीय चतुर्थ कंडिका के द्वारा ओंकार की प्रशंसा पूर्वक ओंकार के निर्दिष तत्व का उपादन हुआ पंचम कंडिका के द्वारा समस्त ओंकार की उपासना का क्रम मुक्ति के साधन के रूप से विधान हो रहा है पूर्व दो कंडिका में ओंकार की प्रथम मात्रा आकार तथा द्वितीय मात्रा उकार की ही उपासना है और यहां पर समस्त ओंकार की उपासना बताई जा रही है ये ज्ञापन करने के लिए ही मूल कंडिका में ओम इति इतिन अक्षरेण इस वाक्य का प्रयोग हुआ है पूर्व में ओम इतिव अक्षरेण यह वाक्य नहीं है तृतीय चतुर्थ कंडिका में और मुख्य रूप से इस प्रकरण में विधेय हैं समस्त ओंकार उपासना क्रम की साधन भूता जो उत्तम अधिकारी तीव्र वैराग्यवान था उसके लिए तो तत्व पदार्थ शोधन पूर्वक वाक्यान साक्षात मुक्ति का हेतुभूत पूर्वक प्रकरण में बताया गया चतुर्थ प्रकरण में मंदवैराग्यवान के लिए क्रम मुक्ति की साधन भूत प्रणो उपासना बताई जा रही है और वह क्रम मुक्ति की साधनभूत उपासना एक एक मात्रा की उपासना नहीं है ओंकार की एक एक मात्रा की उपासना तो लोकांत फल प्रदान करने वाली है संसारंत पाती ही फल प्रदान करती है और वह फल अनित्य है पुनरावृत्ति से युक्त है और जो समस्त ओंकार की उपासना का फल है वो है ब्रह्मलोक की प्राप्ति पूर्वक मुक्ति निर्विशेष ब्रह्म भाव की प्राप्ति उसे यह पुनः पुनःतम ओम इति एन अक्षरण त्रिमात्रेण परम पुषम्यीत स तेजसी सूर्य संपन्न वाक्य से बताया गया है अभिध्यालिंग है ना नर्थ में है तो त्रिमात्र पद से मात्रा त्रयात्मक ओंकार को लेना है केवल तृतीय मात्रा रूप ओंकार नहीं और उस त्री मात्रा मात्रात्रयात्मक मात्रा ओंकार की उपासना जो उपासक करता है ओंकार रूपी प्रतीक में परम पुरुष शब्दित पर ब्रह्म का आरोप करके परब्रह्म रूप से ओंकार का चिंतन इसका फल है कि वह सूर्य संपन्न हो जाता है और जो साम अभिमानी देवताओं से उपलक्षित अर्चिरादी, अर्चिरादी अतिवाहिक देवताए हैं वे उसे ब्रह्मलोक में जहां ब्रह्मलोक के अधिपति हिरण्य गर्भ निवास करते हैं वहां पहुंचाते हैं और वहां पर यहीं पर ब्रह्म दृष्टि से ओंकार की उपासना करके गया हुआ उपासक ब्रह्मा जी से वेदांत स्वाध्याय करके निर्विशेष ब्रह्म जो हिरण्यगर्भ से भी पर है ये तस्मात् परम इसमें हिरण्यगर्भ तो वेष्टि जीवों की अपेक्षा पर है वेष्टि जीवों का समूह रूप है अतः वो जीवघन भी है और उससे भी पर है परम पुरुष पुरुष शब्दित सर्वांतर यामी परमात्मा और उस परमात्मा का ईक्षते यानी आत्मना साक्षात्कार करता है मैं के रूप में अनुभव कर लेता है इस प्रकार ब्रह्मलोक में उसे परमात्मा का आत्म रूप से साक्षात्कार होगा और परमात्मा के आत्म रूप से साक्षात्कार का फल दृष्ट है जीवन मुक्ति फल है मुक्ति वो जीवन मुक्ति रूपी फल रहेगा इस कल्पांत तक और कल्पांत में ब्रह्मा जी के साथ निर्विशेष ब्रह्मभाव की प्राप्ति मुक्ति रूपी फल प्राप्त कर लेगा परम पुरुष रूप से समस्त ओंकार की उपासना यहां मानव शरीर में करने वाला उपासक ये बताया गया पूरी स्वयं पुरुषम इच्छते यहां तक के, वाक्य के द्वारा तो इस ब्राह्मण वाक्य के द्वारा प्रतिपादित जो समस्त ओंकार उपासना तथा क्रम मुक्ति का साध्य साधन भाव रूप अर्थ है इसी अर्थ के ज्ञापक यह वक्षमान दो मंत्र भी हैं मंत्रात्मक वेद भी प्रणवोपासना क्रम मुक्ति का साधन है ऐसा बताते हैं इसलिए कहा कि तद ये तो श्लोकोभवत इस कंडिका के भाष्य का विचार हम लोगों को करना है यह त्रिमात्रेण इत्यादि का तो भाष्य ओंकारष्यमय है त्रिमात्रा विषय विज्ञान ओम इति विशिष्टन ओमअण परम सूर्यांतरगतम पुरुषम प्रतीकेन न अभिध्यायित यहाँ तक का एक वाक्य हैं तो जो साधक ओंकार अभिन्न सूर्य पर परम का कर दिया पुरुष का विशेष है न परम और उसका अर्थ कर दिया सूर्यांतरगतम पुरुषम सूर्यांतरगत पुरुष है दो सूर्य मंडल ये उपाधि है हिरण्यगर्भ की इसलिए हिरण्यगर्भ को भी कहा जाता है सूर्यांतरगत पुरुष और वो सोपाधिक है हिरण्यगर्भ है जीव घन है और वो भी वेष्टि के अपेक्षा पर है इसलिए पर शब्द का अर्थ सूर्या किया लेकिन उनका भी जो अंतर्यामी है हिरण्यगर्भ के भी अंतर्यामी है परमात्मा वो यहां पर विवक्षित है और वे भी हिरण्यगर्भ के अंतर्यामी होने से सूर्यमंडल सूर्यमंडलांतर्गत है इसलिए हाँ सूर्यांतरगतम कहने से हिरण्यगर्भ का भी और समस्त प्राणियों का भी जो अंतर्यामी है वो समझना तो परम यानी सूर्यांतरगतम पुरुषम अभिध्यायित तो, तो किससे तो त्रिमात्रेण ओम इतिरें ये हैं प्रतीक इसलिए बीच में लिखा प्रतीकन तो ओम समस्त ओंकार रूपी प्रतीक के माध्यम से प्रतीक रूप से समस्त ओंकार को आलंबन बना करके उसमें सर्वांतरयामी परमात्मा का आरोप करके और फिर उसका चिंतन ये हो जाता है ओंकार प्रतीक में परम पुरुष का अभिध्यान तो त्रिमात्र शब्द से तृतीय मात्रा मात्र नहीं लेनी है अपितु समस्त ओंकार लेना है इसके लिए ये कहा कि त्रा विषय विज्ञान विशिष्टेन त्रिमात्रा विषय विज्ञान विशिष्टेन का अर्थ करते हैं टीकाकार विज्ञान विषयी कृतन ये शब्दार्थ हैं और तात्पर्य अर्थ है मात्रात्रयात्मना ज्ञातेन तो मात्रा त्रयात्मक रूप से ज्ञात का अर्थ है समस्त ओंकार के रूप में ज्ञात, है प्रतीक, टीकाकार कहते हैं कि पुरोवत अत्रापि पूर्ववतमा मात्रा मकार उच्यते अक्षरेण इति अक्षरण तो यह पुनरेतम त्रिमात्रेण इस वाक्यस्थत्रिमात्रपद से पूर्व के तरह तृतीय मात्रा का ही ग्रहण करना है इकारक भ्रम का निराकरण करने के लिए मूल मूलकंडिका में ओम इति इेतेन अक्षरेण यह पद प्रयोग हुआ है ये टीकाकारणी त्रिमात्रेण इत्यत्र पूर्ववदेण मात्रा मकार इति इति इति ओम अक्षरेण उच्य आगे वारय ओमअिप कि पूर्वत्र मात्रा प्रधान ओंकार एव इति मते अनुपपन्नम् पूर्वत्रापि इति इद भाति इति तो उतवादी तुपन्नम तृतीय तृतीयकंडिका तथा चतुर्थ चतुर्थक में शब्द से लेना मात्रा प्रधान तत्त मात्रा से लेना तृतीय कंडिका में ओंकार की प्रथम मात्रा आकार और उसे प्राधान्य देकर के तथा उकार एवं मकार रूपी मात्रा द्वय को गौण करके ओंकार की ही उपासना बताई गई है ऐसा मानने वाले जो कुछ लोग हैं पहले कहा था के चीत? और चतुर्थ कंडिका में द्विमात्रेण पद से ओंकार की द्वितीय मात्रा उकार प्रधान और बाकी प्रथम तथा तृतीय मात्रा गौण है ऐसे ओंकार की ही उपासना बताई जा रही है ऐसा मानने वालों का जो मत है उनके मत में यहां पर ही ओम इतिने व अक्षरेण यह विशेषण अनुचित सिद्ध हो जाएगा क्योंकि यहां पर भी समस्त ओंकार की उपासना ही बताई जा रही है वहां पर भी समस्त ओंकार की उपासना ही है केवल प्रथम मात्रा प्रधान द्वितीय मात्रा प्रधान इतना ही अंतर है लेकिन चिंतनीय तो ओंकार ही हुआ तो फिर तीनों कंडिकाओं में यदि ओंकार ही चिंतनीय है तो ओम इति नैव अक्षरेण इसका प्रयोग यहाँ पर पंचम कंडिका में ही करना अनुचित सिद्ध हो जाएगा इदम विशेषण याने ओम इति नैव अक्षरेण यह विशेषण ये, ये अनुपन्या अनुचित सिद्ध हो जाएगा हाँ हाँ ठीक हाँ एने आकार उकार मकार एंकार की तीनों मात्राएं हैं और तीनों मात्राओं का समूह रूप ओंकार है और वह मुख्य रूप से चिंतनीय है उपास्य है ऐसा बोध नहीं है ऐसा बोध नहीं है केवल ह हाँ। तो फिर वो एक एक अर्थ का ही एक एक मात्रा के अर्थ का ही चिंतन करेगा समस्त ओंकार अर्थ का चिंतन नहीं करेगा और उसका फल होगा तत्त तत लोक की प्राप्ति तो जिस मात्रा के अर्थ का चिंतन कर रहा है माना जाता है वो उसी मात्रा की मात्र उपासना है हाँ, ज्ञान भले ही पूरा होगा लेकिन ज्ञान शब्द का अर्थ है उपासना वह क्रम मुक्ति तक क्रम मुक्ति को अपना उद्देश्य नहीं बनाया है तो क्रम मुक्ति को उद्देश्य न बनाने के कारण क्रम मुक्ति की साधनभूत जो समस्त ओंकार उपासना है उधर नहीं जाएगा और ओंकार मात्रा त्रयात्मक है ये जान कर के भी वो मेरा उपास्य है ये निश्चय उसको नहीं रहेगा ये ज्ञान नहीं रहेगा उसको तो चाहिए यदि पृथ्वी लोक में आस्तिक मनुष्य का जन्म तो वो ये सोचेगा कि मुझे मेरे उद्देश्य की प्राप्ति का जो साधन है आकार मात्रा की उपासना वही कर्तव्य है आकार मात्रा ही मेरी उपास्या है ये उसका निश्चय रहेगा उपास्यत्वेन रूपे न, समस्त ओंकार मेरा उपास्य है ये ज्ञान नहीं रहेगा ये वहां टीका में कहा था बाकी समस्त ओंकार भी आकार के तरह उपास्य है लेकिन मेरा उपास्य है ये नहीं समझेगा जैसे मेडिकल में अनेक स्टोर पर औषधियाँ हैं लेकिन वो सारी औषधियाँ मेरे लिए ही हैं ऐसा एक रोग से ग्रस्त रोगी नहीं समझेगा डॉक्टर ने जो निश्चित किया है कि तुमको ये रोग है इस रोग की निवृत्ति की औषधि है उस मेडिकल में जा के वो जो डॉक्टर ने लिखी हुई औषधि है उसके रोग की निवर तक, वही अपने लिए उपयोगी समझेगा बाकी सारी उसके लिए अनुपयोगी है लेकिन उसके लिए अनुपयोगी होने पर सबके लिए अनुपयोगी है ऐसा नहीं ऐसे ही ये उसे मालूम है कि उंक, समस्त ओंकार की उपासना भी सफल है लेकिन उसका फल मुझे नहीं चाहिए मुझे तो आ, आकार मात्रा का जो आकार मात्रा की उपासना का फल है पृथ्वीलोक पर आस्तिक मनुष्य बनना वही चाहिए तो इसलिए वो मेरी उपास्या तो आकार मात्रा ही है ये निश्चय उसका रहेगा ये ज्ञान रहेगा उसे ये कहा जा रहा और जिसको क्रममुक्ति चाहिए वो समझेगा कि मेरी उपास्या एक एक मात्रा इन तीन मात्रा में से नहीं है अपितु तीनों मात्रात्मक जो समस्त ओंकार वो मेरा उपास्य है उसमें मुझे परब्रह्म का ध्यान करना है उससे मेरा जो उद्देश्य है ब्रह्मलोक की प्राप्ति पूर्वक प्राप्तिपूर्वक मुक्ति, क्रम मुक्ति वो प्राप्त होगा ये निश्चय ये साध्य साधन भाव का निश्चय तो वो अपने उद्देश्य के अनुसार बनता है हमारा जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की प्राप्ति का साधन जो हमें बताया जा रहा है वो मेरा अनुष्ठय है, है ये समझ समझेगा उपासक और यहाँ पर क्रम मुक्ति चाहने वाला जो साधक है उसके लिए आ, क्रम मुक्ति की साधनभूत तो एक एक मात्रा की उपासना नहीं अपितु मात्रा त्रयात्मक ओंकार की उपासना है ये वो कहा जा रहा है तो पूर्व कंडिका में टीकाकार ने कहा था एक एक मात्रा उपास्य है समस्त ओंकार उपास्य नहीं कुछ लोगों ने यह कहा था केचित का मत बताया था टीका में कि वहाँ पर भी समस्त ओंकार ही उपास से होगा लेकिन प्रधानता दी जाएगी एक एक मात्रा को जिस मात्रा की उपासना का फल चाहता है साधक उस उपासना को प्रधान समझ करके ओंकार में ही वो चिंतन करेगा ब्रह्म का ऐसा आ, केचित चित कह, कह, कह करके कुछ लोगों का मत था उस मत के अनुसार तीनों कंडिका में तो चिंतनीय फिर ओंकार ही हुआ यदि ओंकार ही चिंतनीय है तो यहीं पर ओम इति इतिव अक्षरेण यह पद प्रयोग टीकाकार कहते हैं अनुचित होगा क्योंकि तीनों में उपासनीय ओंकार ही बताया जा रहा है तो इसलिए टीकाकार का मानना है कि पूर्व में एक एक मात्रा की मात्र उपासना समझना ओंकार की उपासना नहीं ऐसा मानेंगे तो ये मूल में ओम इति व अक्षर न ये सार्थक होगा और एकमात्रा की उपासना मानेंगे तो फिर तत्तमात्रा प्रधान ओंकार ही उपास्य है ये जो मत है ये अनुचित सिद्ध होगा ही ये यहां पर कह रहा है उनको ज्ञान तो है समझ तो ओंकार भी किसी के लिए उपास है लेकिन मेरे लिए तो जो फल चाहिए वो जिससे प्राप्त होगा वो चिंतन तो वो चिंतन लोग वो लोग कहेंगे कि ओंकार का चिंतन आकार प्रधान करके करने से ही होगा तो फिर यहां पर उनके मत के अनुसार ओम ये एतेनेवाक्षण ये, ये अनुपन्न होगा इतना मात्र इसमें टीकाकार का कथन है कि ओंकार एवं उच्चते मते इदम विशेषण अनुपन्नम पूर्वत्र ओंकार से उक्तवाद क्योंकि पूर्व पहले भी उस मत के अनुसार ओंकार का ही उपास्य के रूप से कथन हुआ है उप टीकाकार के मत के अनुसार ने केचित के अनुसार यदि उपास्य ओंकार ही होगा तो यहाँ पर ही ओम इतिनाक्षरे बताना अनुचित होगा इति यानी इसलिए तन्मतम अनुपन्नम ईव भाती तन्मतम यानि वो केचित करके लोगों का जो मत बताया गया था तीनों कंडिका में ओंकार को ही उपास्य मानने वालों का मत अनुचित सा लगता है ये टीका करने का आगे कहते हैं जो त्रिमात्रेण इति तृतीया श्रवणत ओंकारो न प्रतीक तथा सति विषय कर्मतया द्वितीय स किंतु एव इति अभिधायक कर्णव तृतीय बलात्मार प्रतीकन जो प्रतिकेन अभिधायित यहाँ पर प्रतीक पद प्रयोग किया इसका ये अवतरण है यदि कोई इस प्रकार की भ्रांति में रहता है त्रिमात्रेण इस पद में तृतीय विभक्ति है और तृतीय विभक्ति करण अर्थ में होती है कर्तिकर्ण तृतीया ये जो सूत्र है इस सूत्र से कर्ता अर्थ में और करण अर्थ में तृतीया होती है अनुक्त कर्ता और अनुक्त करण में तो त्रिमात्र में तृतीया है अनुक्त कर्णअर्थ में ऐसा माना जाए और यदि तृतीया के सामर्थ्य से ये मान लेंगे कि करण अर्थ में तृतीया है तो फिर ओंकार प्रतीक नहीं होगा करण अर्थक तृतीया मानेंगे तो तो उस दृष्टि से कहते हैं कि त्रिमात्रेण इति तृतीया श्रवणात ओंकारो न प्रतीकः ओंकार को प्रतीक नहीं माना जा सकता क्यों कहते हैं तथा सत्य ओंकार को प्रतीक मानेंगे तो विषयत्व कर्मतया तो जो प्रतीक होता है वह अभिध्यान क्रिया का बन जाएगा कर्म कर्म होगा तो विषय होने से कर्म होगा और कर्म होने से कर्मणि द्वितीय से द्वितीय मानने की आपत्ति आई जैसे ये तम यहां पर द्वितीय है ऐसे त्रिमात्रम में भी द्वितीय होनी चाहिए यदि वो प्रतीक होगा तो तो तथा सत्या यानी प्रतीक प्रतीके सती यदि ओंकार को प्रतीक मानोगे तो वह अभिध्यान का विषय होने से कर्म होगा कर्म होने से द्वितीय स किु अभिधायक न कर्णत्व एवं ओंकार को माना जाए, उपास्य जो परम पुरुष है उसका अभिधायक अभिधायक का अर्थ है वाचक तो वाचक होने से अभिधायक है वाचक अभिपूर्वक धा धातु का अर्थ कथन होता है अभिपूर्वस्तु भाषण डुधा धारण डुधा धारण पोषण धातु है अभी उपसर्ग लगने से उसका अर्थ निकलता है कथन भाषण यानी वचन तो अभिधायक यानी वाचकत्वात् कर्णत्व एवं तृतीया बलात् तो अभिधायक मानने यदि होगा तो कर्ण हो जाएगा कर्ण होने से फिर वो तृतीया उचित मानी जाएगी इस प्रकार की भ्रांति में जो लोग पड़े हुए हैं उनकी भ्रांति का निराकरण करते हैं भास्कर भगवान प्रतीके यह शब्द प्रयोग करके कि त्रिमात्र ओंकार अभिधायक के रूप में विवक्षित नहीं है यहाँ पर अपितु तु प्रतीक रूप से ही विवक्षित है ये पद प्रयोग करके कह रहे हैं तो इति तो अर्थ निकलेगा तस्य कर्मत्वेपि कारकत्वेन अभिध्यान क्रिया निर्वर्तकत्वेन हेतुत्वा हेतुत् विवक्षया तृतीया उप पद्य तो फिर जो ओंकार को मानना चाहते हैं वाचक करण अर्थ में तृतीया मानकर के वे ये कह सकते हैं यदि प्रतीक है तब तो वह विषय बनेगा भी का विषय होने से कर्म होगा कर्म होने से फिर कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होनी चाहिए तृतीया कैसे हुई और मूल में तो त्रिमात्रेण ऐसे तृतीया है ये प्रश्न होगा उन लोगों का जो ओंकार को प्रतीक न मान करके वाचक मानना चाहते हैं, उनका यह प्रश्न होगा ना यदि प्रतीक है तो द्वितीया होनी चाहिए थी तृतीया कैसे हुई तो इसका उत्तर दिया जा रहा है कि प्रतीक होने से वह कर्म है ये जो कह रहे हो ठीक कह रहे हो तो कर्म भी तो कारक होता है और कारक कहा जाता है क्रिया के निर्वर्तक को क्रिया निर्वर्तकत्वम कारकत्वम ये कारक का लक्षण है जो क्रिया का निर्वर्तक यानि निष्पादक हो उत्पादक हो क्रिया की उत्पत्ति में कोई ना कोई सहयोग करता हो अपने भूमिका का, का निर्वहन करता हो उसे कहा जाता है कारक। तो कारको ऐसे कारक हैं छ कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण ये छे कारक हैं तो कर्म भी कारक है ना तो कर्म होने पर प्रतीक होने से कर्म कारक होगा तो कारक उसमें कारकत्व तो की सिद्धि के लिए मानना पड़ेगा कि अभिधान अभिध्यान रूप क्रिया के प्रति किसी न किसी प्रकार से वह साधन है उपकार हेतु है अभिध्यान क्रिया का कर्मकारक रूप ओंकार प्रतीक और वह आ, कारक होने से हेतु बनेगा तो एक सूत्र है कर्तिकर्ण तृतीया के बाद में पाननीय अष्टाध्यायी में हेतो हेतो ऐसा तो हेतु अर्थ में भी तृतीय विभक्ति होती है कर्तिकर्णे उस तृतीय सूत्र से तृतीय पद की अनुवृत्ति आती है और हेतवच का अर्थ निकलता है हेतु अर्थ में भी प्रातिपदीक्षे पर में तृतीय संज्ञक प्रत्यय होता है ताभ्याम भी इनमें से कोई भी यदि अनुक्त एक वचन है तो एक वचन होगा टा तो यहाँ प्रती के ना ओंकार एक है ना इसलिए टा विभक्ति हो गई हेतु अर्थ में उसे इनादेश होकर प्रती के न बना वो तृतीया हेतु अर्थ में है और हेतु कर्म कारक होने के कारण अभिध्यान के प्रति ओंकार भी हेतु बनेगा और हेतुत्व तो को लेकर के तृतीया सिद्ध हो जाएगी इसलिए आप प्रतीक मानने से कर्मकारक है कर्मकारक होने से द्वितीय ही होनी चाहिए तृतीया अनुपपन्न है ये नहीं कह सकते हेतुत्व को लेकर के तृतीया भी त्रिमात्रेण इस पद में सिद्ध हो सकती है ये यहां पर कहा गया कि तस् यानी ओंकार से प्रतीक तस्य शब्दशी ले प्रतीक को तो प्रतीक कर्मत्वी ओंकार प्रतीक होने से कर्म बन जाएगा त्रिमात्रेण ये जो पद हैं त्रिमात्रेण का अर्थ है त्रिमात्रात्मक ओंकार और वह प्रतीक होने से कर्म होने पर भी कारकत्वेन वो कारक है तो अभिध्यान क्रिया निर्वर्तकत्वेन कारक है का मतलब अभिध्यान क्रिया का वो निर्वर्तक है निर्वर्तक कहते हेतु को तो हेतुत्वात् तन मात्र विवक्षया तो तन मात्र यानी तो या हेतुत्व तो मात्र की विवक्षा को लेकर के करण रूप ये तो हेतु विशेष होता है करण और हेतु सामान्य है वो सबको सभी कारकों को हेतु कहा जाता है और हेतु विशेष है करण तो यहां तन मात्र से लेना हेतुत्व तो मात्र की विवक्षा कर्णत्व तो रूप हेतु विशेष की विवक्षा नहीं हेतुत्व तो सामान्य की विवक्षा तो हेतुत्व तो सामान्य की विवक्षा से तृतीया भी उचित है उप पद उचित सिद्ध होती है ये प्रतीके पद का प्रयोग करके भस्कर भगवान ने कहा आगे हैं है प्रतीक तेनाली तो ये जो अभिध्यायित के बाद में तेजसी सूर्य संपन्न ये जो वाक्य है ना मूलकंडिका में अभिध्यायित यहां तक की व्याख्या हो गई अब स तेजसी सूर्य संपन्न इत्यादि की व्याख्या करना प्रारंभ करते हैं तो तेन का अर्थ भाष्कर भगवान ने किया अभिध्यान इसका अर्थ है कि मूल में सर शब्द के पहले अभिध्यायित तो क्रियापद के बाद तेन एक सरोनाम है उसका अर्थ है अभिध्या यानी समस्त ओंकार का अभिध्यान रूप जो साधन है उस साधन से क्या होता है कि स तेजसी सूर्य संपन्न भवति ऐसा उसके साथ अन्वय करना तेनाने न इस तृतीयांत पद का अन्वय करना उसी पृष्ठ पर भाष्य में अंतिम पंक्ति में जो लिखा है स तृतीय मात्र रूप तृतीय मात्रा रूप तेजसी सूर्य संपन्नो भवति। इसके साथ तेन अभिध्यान का अन्वय है ऐसा एक नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कह रहे हैं तेन अभिध्यान सूर्य संपन्नो भवति इति अन्वय भले ही यहाँ पर लिखा है तेन अभिध्यान लेकिन इसका अन्वय करना तेन तृतीय मात्रूप तेन स तृतीया रूप तेजसी सूर्य संपन्नो भवती तो अभिध्यान ये फल होगा और उस अभिध्यान ये अभिध्यान ये साधन होगा और अभिध्यान का फल होगा स तेजसी सूर्य संपन्नो भवती ये बताया जा रहा है इसके बीच में और जो लिखा हुआ है प्रतीकत्वे ही आलंबन प्रकृतम इत्यादि ये अभी इसी पर चर्चा है त्रिमात्रेण इत्यादि पर ही तृतीय और द्वितीय इसी पर विचार चलेगा भाष्य में <coughs> तो प्रतीक इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार इसे देखिए एवं व्याख्याने आह एव व्याख्या हेतुआह प्रतीक व्याख्या यहाँ सामर्थ्य से ओंकार वाचक नहीं है अपितु तो ही हैं ये समझना और प्रतीक होने पर द्वितिया जो होनी चाहिए थी वो द्वितीय न होकर के तृतीया हुई वो हेतु मात्र की विवक्षा से हुई ये जो व्याख्यान हुआ इस व्याख्यान में हेतु बताया जा रहा है प्रतीकत्वेन ही आलंबनत्व इत्यादि से भाष्कर भगवान के द्वारा एवं व्याख्याने हेतुम आह प्रतीकत्वेन इति तो भाष्य में है प्रतीक आलंबन प्रकृत ओंकार पर अभेद्रुते तो ये कहते हैं कि ब्रह्म के प्रतीक के रूप से ही ओंकार का आलंबन रूप से अने आलंबन दो प्रकार का अभिधायक भी आलम्बन होता है और प्रतीक भी आलंबन होता है तो यहां अभिधायकत्वेन रूपेन ओंकार को ब्रह्म का आलंबन बनाया है या प्रतीक रूप से बनाया है तो कहते हैं प्रतीकत्व ही आलंबनत्व प्रकृतम् प्रकृतम यानी उपक्रांतम तो प्रतीक रूप से ही ओंकार को ब्रह्म का आलंबन उपक्रम में बताया गया है ओंकार से आलंबनत्व प्रतीक प्रकृतम कैसे निश्चित हुआ कि प्रतीक रूप से ही ओंकार को आलंबन बताया गया है वाचक रूप से नहीं तो कहते परंचा परंच ब्रह्म इति अभेद श्रुते श्रुति का अर्थ है श्रवण भावार्थ में तीन प्रत्यय हो करके श्रुति शब्द बनेगा तो अने अभेद श्रवणत्ुते पंचमी है न तो अभेद श्रुते का अर्थ है अभेद श्रवणात् परंचा परंचा परंच ब्रह्म यद ओंकार यहां पर यद शब्द से यद ओंकार में परापर उभय रूप ब्रह्म का परामर्श हो रहा है और परापर उभय ब्रह्मात्मक ओंकार है यद ओंकार ऐसा समानधिकरण प्रयोग है ना वो अभेदार्थ में तो तो परंच ब्रह्म यद ओंकार यहां पर ओंकार और परापर ब्रह्म का अभेद श्रवण जो हो रहा है प्रथम कंडिका में यह वाक्य आया है वह ये बताता है कि ओंकार परापर ब्रह्म का प्रतीक है प्रतीक रूप से ही आलंबन है वाचक रूप से नहीं वाचक रूप से आलम्बन होता तो समान आ, आभेद श्रवण न होता समानाधिकरण प्रयोग न होता ओंकार न ऐसा तृतीया प्रयोग करती श्रुति लेकिन ऐसा प्रयोग नहीं किया आभेद ज्ञापक ओंकार के साथ ब्रह्म का चिंतनीय ब्रह्म का आभेद बोधक समानाधिकरण प्रयोग करके श्रुति बता रही है कि ओंकार चिंतनीय पर कहा तो परंचा परंच ब्रह्म इति अभेद प्रकृत अभेद अभेदश्रुते इसके विषय में टीकाकार लिखते हैं कि अधिष्ठान प्रतीक अधिष्ठानध्यमन तादात्मूपाभेद अभेद उपपद्य उपपद्यते तो न तद उपपद्यते तदपद्यते ओंकार को प्रतीक मानने पर अधिष्ठान और अध्यम का आपस में में आरोप होने से अभेद जो बताया गया है श्रुति में वह सिद्ध होता।, होता है प्रतीक उपासना में प्रतीक होता है अधिष्ठान और उसमें जिसकी दृष्टि करनी होती है वो होता है आरोप्यमान ओंकार तो प्रतीक है और उसमें परम पुरुष का ध्यान करना है परम पुरुष हो जाएगा मान तो अध्यक्ष अध्धिश्यमा... उसे मान कहा जाएगा तो अधिष्ठान है ओंकार रूप प्रतीक और मान हो जाएगा परम पुरुष रूप ब्रह्म परापर ब्रह्म तो इन दोनों का अधिष्ठान और मान का संबंध होने से ये अभेद जो परंचापरंच ब्रह्म यद यहाँ पर जो कहा गया वह उपपन्न होता है, यानी सिद्ध होता उचित निश्चित होता और करणत्वेतु यदि करण मानेंगे तो वाचक बन जाएगा वाचक होने से अभेद श्रवण अनुपन्न होगा न तद उपद्यते का अर्थ है अनुपन्न होगा उपपन्न नहीं हो पाएगा ये प्रतीकवे इत्यादि से लेकर के अभेद श्रुते यहां तक के वाक्य का अर्थ हुआ अब ओंकारम ओंकार इत्यादि जो वाक्य है इसको देखिए भाष्य में अन्यथा तो द्वितया अनेशता तोयान ओंकार अभिध्यायीत ये प्रथम तो ओंकार द्वितीय विभक्ति है और एकमात्र अभिध्यायी तो यहां पर भी द्वितीय विभक्ति है ऐसे ये कहते हैं कि ओंकारम ओंकारिया अनेक अश्रोता अने, अनेक बार द्वितीय दुतिया, पद प्रयोग भी सुना गया ओंकारम अभिध्यायित एकमात्रम अभिध्यायित इत्यादि में और परम पुरुषम अभिध्यायित ये सब द्वितीय विभक्तियां हैं ना ऐसे अनेक बार द्वितीय विभक्ति श्रुत है और वह विभक्ति अन्यथा बाध्यत द्वितीय विभक्ति का बाद होगा कब अन्यथा अन्यथा का है ओंकार को प्रतीक न मानने पर परापर ब्रह्म का ओंकार को प्रतीक न मान करके करण ही मानेंगे तो ये जो अनेक बार इस प्रकरण में श्रोत द्वितीय विभक्ति है उसका बाद होने की आपत्ति आएगी और वो वेद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है उसको बाधित करना तो अनुचित है इसलिए समझना चाहिए कि ओंकार प्रतीक ही है और तृतीय विभक्ति हेतुत्व मात्र को लेकर के उत्पन्न होती है यही समझना चाहिए ये यहाँ पर कहा टीका में एक वाक्य है अनेक शह इति इस प्रतीक के बाद में ओंकार अभिध्यायित स यदि एकमात्र अभिध्यायित द्विवार श्रुता इत्य तो ओंकारम अभिध्यायित तो यहाँ पर भी द्वितीया है और एकमात्रम अभिध्यायित यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति है दो बार श्रुत हो गए ना? अनेक अर्थ दो बार एक अधिक बार और बाध्यत अन्यथा था यहाँ पर जो अन्यथा शब्द है उसका अन्वय बाध्यत क्रियापद के साथ करना अन्यथा बाध्यत इति अने अन्वय और अन्यथा का अर्थ है प्रतीक न मानने पर ओंकार को यदि प्रतीक प्रतीक रूपे न परापर ब्रह्म का आलंबन नहीं मानेंगे तो अन्य अन्यथा शब्द का अर्थ है जो दो बार श्रुत द्वितीय विभक्ति है वह बाधित हो जाएगी यह अर्थ निकलेगा आगे हैं भाष्य में जो वाक्य आ रहा है यद्यपि तृतीया अभिधानत्वेन इत्यादि इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार अथ यदि द्विमा इत इदी इसे सेशे टीका को अथ यदि द्विमात्रेण येतमा चृतीया द्विवार श्रुता हेतुया कारक स्वरसाभक्ति ततः कया अभी बाधो न युक्त शंकते यद्यपि इति तो यद्यपि इत्यादि वाक्य से शंका करते हैं वे लोग जो त्रिमात्रेण में तृतीया विभक्ति करण अर्थ में ही मानना चाहते हैं वे लोग शंका करते हैं यद्यपि इत्यादि वाक्य से ये त्रिमात्रण में तृतीया हेतुत्व मात्र की विवक्षा से उत्पन्न होगी और ओंकार तो प्रतीक ही होगा ये जो सिद्धांत बताया न भाषकर ने यहां ओंकार प्रतीक है वाचक नहीं करके और इसमें एक हेतु बताया द्वितीया का इस प्रकरण में दो बार प्रयोग ओंकारम अभिध्यायित एकमात्रम अभिध्यायित इत्यादि में और वो द्वितीय विभक्ति बाधित हो जाएगी प्रतीक न मानने पर यह जो हेतु बताया ना तो टीकाकार कहते हैं ठीक है द्वितीय का बाध अनुचित है लेकिन तृतीया का बाद भी तो अनुचित है और प्रतीक मानोगे तो तृतीया के बाद का प्रसंग आता है वो भी अनुचित है ये आप, इस प्रकार शंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं इसलिए लिखते हैं कि अथ यदि द्विमात्र यह अथ यदि द्विमात्रण चतुर्थ का प्रारंभ है प्रारंभ में वाक्य है ये वहाँ द्विमात्रण में तृतीया है न और यह पुनर्तम त्रिमात्रेण ये पंचम कंडिका का प्रारंभ में त्रिमात्रण में तृतीया है तो जैसे द्वितीया दो बार है ऐसे तृतीया भी तो इस प्रकरण में दो बार सुनी जा रही है तो ये कह रहे हैं कि अथ यदि द्विमात्रेण यह पुनर्तम त्रिमात्रेण इति च तृतीया द्विवार श्रुता और ये जो दो बार सुनी गई तृतीय विभक्ति है इसमें आप सिद्धांति कहते हो कि हेतुत्व मात्र की विवक्षा से वो तृतीय विभक्ति उत्पन्न होगी तृतीय अर्थ में तृतीया लेकिन हेतु अर्थ में जो तृतीया होगी तृतीया करण अर्थ में भी होती है हेतु अर्थ में भी होती है कर्णत्व तो है हेतु विशेष और हेतुत्व तो है हेतु सामान्य तो हेतु सामान्य अर्थ में तृतीया मानेंगे तो उसे माना जाता है उपपद विभक्ति हेतु सामान्य अर्थ में जो विभक्ति होगी वह उपपद विभक्ति है और जो करण अर्थ में विभक्ति होगी वो हो जाएगी कारक विभक्ति हेतुत्व तो कोई कारक नहीं है ना और करणत्व तो, तो कारक है तो कारक होने से करण अर्थ में जब तृतीया करेंगे तो कारक विभक्ति कहलाएगी हेतु अर्थ में जो तृतीया विभक्ति होगी वह उपपद विभक्ति कहलाएगी कारक विभक्ति नहीं कहलाएगी तो ये जो करण अर्थ में तृतीया होती है तो कारक विभक्ति हो जाती है कारक विभक्ति को माना जाता है उपपद विभक्ति की अपेक्षा बलवान तो एक मात्रेण त्रिमात्र इसमें जो तृतीया है उसे यदि कारक अर्थ में मानेंगे करण अर्थ में मानेंगे तो कारक विभक्ति हो जाएगी तो उसमें बलवत्ता आएगी स्वरस हो जाएगी वो स्वरसा हो जाएगी तृतीय विभक्ति करणत्व रूपे न मानेंगे तो विशेष अर्थ निकलेगा न कर्णत्व रूप विशेष अर्थ निकलेगा और हेतु मात्र सामान्य अर्थ हम मानेगे हे तो हेतुत्व मात्र अर्थ निकलेगा जो कारक नहीं है सामान्य हेतु है हेतुत्व तो, तो सभी कारकों में है कर्मत्व में भी है कर्ता में भी है कर्म में भी है करण में भी है वो विशेष हेतु नहीं माना जाएगा सामान्य है वो तो हेतु अर्थ में तृतीया सामान्य विभक्ति हो जाएगी और कारक विभक्ति हो जाएगी करण अर्थ में तृतीया मानेंगे तो और यहां मान सकते हैं ओ बलवती हो जाएगी हद हाँ। विभक्तिर कारक विभक्तिर बलि ऐसी तो ये लिख रहे हैं कि द्विवारम श्रोता और हेतुत्व अपेक्षा कर्णत्व स्वरसाच तो, तो हेतुत्व तो सामान्य की अपेक्षा साम, हेतुत्व तो सामान्य अर्थ में तृतीया विभक्ति को मानने की अपेक्षा कर्णत्वरूप तो कारक विशेष अर्थ में मानने से वे स्वरस हो जाएगी का मतलब बलवती हो जाएगी स्वरस शब्द से बलवती ले लेना और कारक विभक्ति स्वरस क्यों होगी बलवती क्यों होगी कारक विभक्ति होने से तत कस्पी बाधो न युक्त तो तस्यापी यानी तृतीया अपि तो तृतीय विभक्ति का भी बाध मानना अनुचित है इस प्रकार की शंका यद्यपि इत्यादि वाक्य से की जा रही है जो लोग ओंकार को मानना चाहते हैं अभिधायक ही तो तस्यापि इसमें जो अपि शब्द हैं इस अपि शब्द का अर्थ करते हैं टिप्पणीकार आठ नंबर में तस्यापि इति इस प्रतीक के बाद करण तृतीया अभेद श्रुते इव इति अपेर अर्थ तो जैसे यद ओंकार यहां पर अभेद श्रुति का बाध अनुचित है ये कह रहे हो ऐसे अपी शब्द बता रहा है कारक रूपा तृतीय विभक्ति का बाद भी तो अनुचित है ये शंकाकार का अभिप्राय है तो भाष्य में है यद्यपि तृतीया अभिधान करणत्व उपपद्यते। ये यहां तक शंका है तथापि इत्यादि से समाधान आएगा तो यद्यपि तृतीया अभिधानत्वेन इसमें बोबरी समास है तृतीया है अभिधान जिसका उसे कहा जाएगा तृतीया अभिधान उसमें रहने वाला धर्म होगा तृतीया अभिधानत्व तो तृतीया किसका अभिधान है यानी वाचक है कर्णत्व का कर्णत्व का तो इसलिए कर्णत्व को कहा जाता है तृतीया अभिधान उसमें एक धर्म रहेगा तृतीय अभिधानत्व अर्थ निकलेगा तृतीया विभक्ति तो बोध्य विभक्ति बोध्यत्व कर्णत्व रूप कारक विशेष में होने से कर्णत्व उपपद्य यद्यपि कर्णत्व उचित है यद्यपि तो भी कहते हैं और किसमें कर्णत्व उपद्य थे ओंकार तो तृतीया विभक्ति अपने अर्थ त्रिमात्र शब्द से ग्राह्य प्रणव में ओंकार में कर्णत्व बताएगी इसलिए कर्णत्व यद्यपि उचित है तथापि इत्यादि से आगे कहा जा रहा है इसका समाधान तो ओंकार में तृतीय विभक्ति बुद्धत्व होने के कारण कर्णत्व तो यद्यपि उचित है तो भी तथापि का अर्थ है यहाँ तो कर्ण अर्थ में तृतीया न होकर के अर्थ में ही तृतीया रहेगी और ओंकार प्रतीक रहेगा तथापि इत्यादि से बताया जा रहा है प्रकृत अनुरोधा त्रिमात्रम परम पुरुषम इत्यादि ये सब वाक्य आ रहे हैं इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कल ओम भद्रं ओ भद्रंकर्णे श्रृणुयाम देवा भद्रम पशे म्शीज्रा स्थि सुषुवागुषस्तनुशेमदेवी तंजदुस्वस्ती न इंद्रो वृद्धस्रवा